उनमें से एक काफी लंबा था, जो छलांग लगाकर बड़े-बड़े पत्थर पर जा बैठता। तो दूसरा, उनमें से सबसे तेज था, इतना तेज कि उसे मरहला आंखों से देखना नामुमकिन था। उनमें से एक था मैक्स, जो कद में सबसे बड़ा था। वो हर रोज दर्जनों मक्खियाँ और कीड़े एक ही वक्त पर खा जाता। दूसरे मे� اپنے قد پر فکر کرتا اور دوسرے میڈکوں کی مزاک اڑایا کرتا تھا تم لمبے سے پتھر پر چھلائنگ مار سکتے ہو اس کا مطلب تم ان جانوان سے تیز بھاگ سکتے ہو جو تم پر حملہ کر سکتے ہیں یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے مگر مجھے تمہارے انر کی کوئی ضرورت نہیں کوئی مجھ جتنا وسی نہیں ہو سکتا کیا تم یقین مانتے ہو کہ میکس کی طرح وسی کوئی ہو نہیں سکتا हमें क्या पता हमने तो تو آج किसी वसी जानवर को नहीं देखा क्योंकि तालाब जंगल के کے बीच गहराई में था इसीलिए वहां ज्यादा जानवर पानी पीने के लिए भी नहीं आते और इसीलिए किसी ने भी मैक्स से बड़े कद का जानवर नहीं देखा था सब को ही सबसे बड़े कद का समझते थे मैक्स भी इस खुशफहमी में मुब्तिला था मैं कितना खुशकिस्मत हूं जो मेरा कद सबसे बड़ा है मैक्स के चार छोटे-छोटे बच्चे भी थे वो हमेशा के چاہیے کھیلنے کے لیے. وہاں بڑے پتھر بانجود ہے. آو! ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. امی نے کہا ہے کہ ہمیں اسی صد کھیلنا چاہیے. ارے تم کیوں بھول رہے ہو کہ ہمارے اببا اس جزیرے کی سب سے بڑی مخلوق ہے. تم سب گھپراو من. اگر کسی نے کچھ کہا تو اببا کو بلالیں گے. آو! ناہی بابا.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 मुझे लगता था कि यहां से भी एक तालाब है जिसमें हम खेलते हैं। ओह! ऐसा मत सोचो। इस جزیرے में बहुत सी پوشیدہ चीजें मौजूद हैं। यह एक बहुत वसीर जजीरा है। क्या तुम दोनों सिर्फ बातें ही करते रहोगे? चलो अब खेलते हैं। फिर वो सब एक के बाद एक ऊंची-ऊंची छलांगें मारकर तालाब में कूद गिब् से जानवर को देखकर खौफ ज्यादा हो गए जो उस तालाब की जानिब आ रहा था वो ऊंचे पत्थरों से भी ज्यादा लंबा था उसका पेट उसके हर एक कदम पर हिलता था उसकी आवाज काफी ऊंची थी इसे देखकर सारे बच्चों ने तालाब से जैसे तैसे छलांग लगाई और अपने तालाब की जल्दी भागने लगे पर जल्दबाजी रही रुको जल्दी बाहर निकलो वरना वह तुम्हें खा जाएगा तुम सब ने यह क्या हलचल मचा रखी है और तुम सब कौन हो मैंने तुम सब को पहले कभी नहीं देखा आ ए बड़े जानवर मेहरबानी करके मुझे मत खाना क्या तुम्हें खाऊं <laughs> मैं तुम्हें بھلا کیوں खाऊंगा मैं तो تو یہاں بس सा سا پانی پینے آیا ہوں او اسکا مطلب تم ہمیں نہیں کھاؤگے او نہی میں میڈھک نہیں کھاتا تو پھر تم کیا کھاتے ہو جس سے تم اتنے بڑے ہو گئے ہو میرے ابباس سارا دن کھیڑ مکوڑے کھاتے ہیں پھر بھی وہ تم سے قدمے بڑے نہیں ہیں تم تو بہت وسی ہو کیا تمہارے तुम्हारा मतलब मेढ़क अब्बा? हाँ वो मेरे जितने बड़े नहीं हो सकते। मैं तो पैदाइशी वसी हूँ। हर जानवर अपने कद के मानित पैदा होता है। इसका मतलब तुमसे भी वसी जानवर मौजूद हैं? हाँ, बिल्कुल। बेल की बात सुनकर सारे बच्चे हैरान हो गए कि बेल से भी ऊंचे कत का जानवर इस जजीरे में मौजूद है। वो वहाँ घंटों तक बैठकर दूसरे बड़े कत के जानवरों की कहानियाँ सुनने लगे। जल्द ही रात हो गई। सब बच्चों ने अपने नए दोस्त को शब्बाख़र किया और वहाँ से निकल गए। अरे घर जल्दी चलो मुझे � सारे बच्चे सीधे मैक्स के पास गए और अपने अप्पा को सुनी हुई पूरी कहानियाँ दर्याफ़ की। उन बच्चों की कहानी इतनी दिलचस्प थी कि सारे मेंढक जमा होकर सुनने लगे। हा हा हा हा। मेरे मासूम बच्चों, तुमने मुझसे कहा था कि कोई मिस्टर ऑक्स हैं जो मुझसे भी ज़्यादा वशी हैं नामुमकिन। सिर्फ इतना ही नहीं अप्प वो सारे वहां उस तालाब से पानी पीने आते हैं। हाँ, हाँ, उन्होंने तो यहां तक कहा कि आप उनसे वशी हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। वो बहुत बड़ा पागल है। ये नामुमकिन है कि कोई मुझसे भी ज़्यादा वशी है। वो किसी तरीके से अपने आप को बुलाकर तुम्हारे सामने बड़ा दिखा रहा होगा। वो बहुत बड़ जो परिंदे यहां पानी पीने के लिए आते हैं मैंने उनसे मालूमत की है कि यहां वसी जानवर मौजूद हैं यह हमारी नादानी है जो हम अपने आप को सबसे बेहतरीन समझते हैं यह मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी सोच है यही हकीकत है कि इस जजीरे की सबसे बड़ी مخلوق मैं हूं और यही हकीकत कि बच्चों के मुताबिक वहाँ वसी जानवर पानी पीने आते हैं या नहीं पता चल ही जाएगा कि तुम सही हो या ये बच्चे सारी लोग मान चुके थे लेकिन मैक्स घबरा रहा था उसे साबित करना था कि उस जजीरे में वो ही सबसे बड़े कद का जानवर है जिससे कि उस जजीरे में उसकी जद्दबर करा रहे नहीं फैसला होगा अभ मुझे कोई मेरे बच्चों को मैं नहीं बना सकता। आहा? वो मिस्टर ऑक्स क्या सोचता है कि वो अपने झूठ से आसानी से बच जाएगा? हिम्मत कैसे हुई उसकी ये कहने की कि वो मुझसे भी ज़्यादा वोसी है? मैक्स ने अपने पिछले हिस्से को कसा और सीधा खड़ा हो गया। फिर उसने अपने पेट में सांस खींची जिससे उसका पेट � क्या हुआ मुझ जादा वो मुझसे ज़्यादा वशी है? नहीं अबा और वसी. मैक्स, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जानवर में अलग-अलग ख़ुशुसियात पाई जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर ऑक्स में हमारी तरह छलांग लगाने की सलाहियत नहीं है। हाँ मैक्स, तुम खुद को अजीबत मत पहुँचाओ। पर मैक्स हर मान ही नहीं रहा था। वो अपने दोस्तों के राय-मशवरे मानने से कासिर था। वो सिर्फ सुनना चाहता था कि वो बैल से बड़ा है और वो वाकई में बैल से बड़ा ही बनना चाहता था। उसने सभी की बातों को नजरअंदाज किया और अपने मुंह को बड़ा और बड़ा फुलाता गया। क्यों वो अब भी मुझसे ज्यादा वो है? नहीं अब्बा, और और फूल क्या अब भी वसी है वो और बड़ा मैक्स का चेहरा पूरा नीला पड़ चुका था मगर फिर भी वो लगातार सांसें लेता ही जा रहा था जिसकी वजह से उसकी आंखें बाहर आ गई थी क्या वो अभी मुझसे वसी है मैक्स रुको तुम खुद को अज़ियत पहुंचा रहे हो बताओ मुझे क्या वो अभी मुझसे वसी है नहीं अब्बा उस मेंढक ने सच ही कहा था। मैक्स अपने आप को बहुत अजीबत बोचा रहा था। उसका पिछला हिस्सा तन गया, आंखें खुलकर बाहर आ गई और पेट में काफी सांस की वजह से अजीबत में आ गया था। पर वो फिर भी हार मानने को राजी नहीं था। बस वो इसी बात को साबित करने पर तुला हुआ था कि जزीरे में वही एक सबसे बड़ी